ऋग्वेदीयत्रे उपनिषद के प्रथम अध्याय के प्रथम खंड के उपक्रम वाक्य की चर्चा भाष्य तथा भाष्य टीका में हम लोग कर चुके हैं आत्मा वा इदम एक एव आसित नान्य किंचन मिशत ये उपक्रम वाक्य हैं सूत्रात्मक इस वाक्य के द्वारा बताया गया आत्मा त्रिविध भेद रहित तो है। आत्मा के अखंडिक रसत्व की सिद्धि तब होगी जब अनात्मा में मिथ्यात्व का निश्चय होगा इसलिए मिथ्यात्व का अनात्मा में निश्चय करने के लिए अध्यारोप, अपवाद प्रक्रिया न्याय से श्रुति का जो उत्तर वाक्य है आरंभ हुआ एक लोकानु सईक्षत इति यहां से लेकर के जो जातो सजातोभूता यह मंत्र आएगा प्रथम अध्याय के तृतीय खंड में तेरहवा मंत्र उसमें उससे पहले तक का भाग अध्यारोप को बताने वाला है और अवशिष्ट जो मंत्र भाग होगा वह बताता है आपके अपवाद प्रक्रिया को इस प्रकार अध्यारोप अपवाद प्रक्रिया से बताया जा रहा है कि आत्मा अखंडयी का रस है उसके लिए अपेक्षित जगत का मिथ्यात्व विस्तार से बताने वाला ये ग्रंथ है स ईक्षत इसमें इक्षत यह क्रियापद है लंग लकारांत उसमें होना चाहिए आड़ागम लेकिन वेद में आगम शास्त्र को अनित्य माना गया है कभी होगा कभी नहीं होगा तो अनित्य मान करके ये हुआ कि एक क्षत में आठ आगम नहीं हुआ तो एक क्षत बनता तो जगत की उत्पत्ति से पहले जगत का कारणभूत जो आत्मा है यद्यपि एक है अद्वितीय है लेकिन चेतन है सर्वज्ञ स्वभाव है इसलिए ओ ईक्षण करता है और ईक्षण का विषय उत्तर वाक्य ने बताया मूल में लोकाणुसा तो लो, प्राणियों के कर्म भोग में उपयोगी साधन सामग्री और तत तत लोक फिर लोक निवासी प्राणी उन प्राणियों के कार्यक्रम संघात और बाह्य विषय ये सब उत्पन्न किए उत्पन्न करूं ऐसा क्षण एक मेवा द्वितीय परमेश्वर ने किया ये अर्थ द्वितीय वाक्य का अध्यारोप प्रक्रिया प्रारंभ हुई है इसमें ननु इससे एक शंका की गई थी कि ब्रह्म तो अखंडिक रस है उत्पत्ति से पहले तो शरीर और इंद्रियों से रहित है लोक में देखा जाता है जो सशरीर शरीर इंद्रिय होता है वही ईक्षण करता होता है करता बनता है और ब्रह्म तो उत्पत्ति से पहले अशरीर तथा इन अनिंद्रिय होने से ब्रह्म में ई क्षण संभव नहीं होगा ये जो शंका हुई इसका समाधान भाष्य में भाष्यकर भगवान ने किया नायम दोष सर्वज्ञ स्वाभाव्यात इससे कि जो कार्यक्रम संघात रहित होने के कारण ब्रह्म ईक्षणकर्ता नहीं बन पाएगा करके दोष बता रहे हो ये दोष सिद्धांत में नहीं है क्योंकि ब्रह्म सर्वज्ञ स्वरूप है जैसे प्रकाश स्वरूप आदित्य प्रकाशते इत्यादि वाक्य में वो कर्तृत्व रूपे न भाषित होता है लेकिन उसका वो जो प्रकाश रूप क्रिया है स्वरूप से अलग नहीं है ऐसे ही यहां पर ईक्षत में ई परमात्मा का स्वरूप है यह सर्वज्ञ स्वाभाव्या से बताया गया और इसका ज्ञापक मंत्र भी बताया इस अर्थ का अपानिपादो जवनो गृहिता इत्यादि और इस टीका में इत्यादि में आदि शब्द का जो प्रयोग किया गया भाष्य में उससे ग्राह्य दूसरा मंत्र बताया गया कि वो जो है कैसा है तो न त्य करणंच विद्यते इत्यादि मंत्र है वो ये बताता है कि परमात्मा का कार्य शब्द शरीर तथा इंद्रिय नहीं है और उसके समान भी नहीं है तो उससे अधिक कोई नहीं होगा वो पराकाष्ठा है महत्व की परत्व की इसलिए परमात्मा से अन्य कोई दूसरा ही नहीं जो परमात्मा की आ, क्या नाम कारण बन सके ऐसा जो पूर्व पक्षी ने कहा था तो कर सिद्धांति ने इन दो मंत्रों के आधार पर ये बताया कि परमात्मा चेतना है अब टीकाकार ननु इत्यादि से एक शंका करता है उस शंका का समाधान भी भाष्य में आएगा अभिप्राय बताएंगे भाष्यकार भगवान की क्या अभिप्राय है तो टीकाकार ने जो शंका उपस्थापित करके उत्तर दिया है अलग अलग मतानुसार उसको देखिए पहले कि ननु स्वाभाविक नित्य चैतन्य न कथम कादाचित कई क्षण आप कहते हो कि परमात्मा सर्वज्ञ स्वभाव है का मतलब नित्य चेतन स्वरूप है तो ये जो सर्वज्ञ स्वभाव शब्द का अर्थ कर दिया सर्वज्ञ स्वाभाव्य का टीका में शंकाकार के अभिप्राय के अनुसार स्वाभाविक नित्य चैतन्य ये परमात्मा का स्वरूप है वो तो नित्य है तो उससे कथम कादाचित ईक्षण तो परमात्मा का जो ईक्षण यानी चैतन्य स्वभाव है वह नित्य होने से उससे कादाचित का यानी अनित्य ईक्षण की उपपत्ति नहीं हो पाएगी सिद्धि नहीं हो पाएगी और यहां पर तो ईक्षत से कादाचित का सृष्टि से पहले ईक्शण बताया गया है सृष्टि का कारण भूत तो ये जो सृष्टि का कारण भूत से पहले होने वाला अनित्य यह नित्य चैतन्य स्वरूप परमात्मा से कैसे संभव होगा यह हुई शंका इस विषय में अलग अलग आचार्यों ने वेदांत के ही जो समाधान प्रस्तुत किए हैं वो टीकाकार बता रहे हैं अत्र के चीत सर्गादो प्राणीकर्मी एक सृजाकारा अविद्या उत्पद्यते उत्प्यते तत्मचतन्यम प्रतिबिंबते तदविकार्य इति न तत्रापि अपेक्षा सर्वे रपि सर्वरपी प्रथम परिहाराय अनावस्थापरिहारा एवं एव इत्याहु आहु का कर्ता अन्य जो जोकेचित शब्द से ग्रहण किए जा रहे हैं वेदांती विशेष वे आहु का कर्ता बनेंगे केचित आहु आगे हैं कि सर्गादो प्राणी कर्म भी ही एका सृजाकारा अविद्या उत्पाद्य तो सर्गादो यानी सृष्टि से पहले जब सृष्टि होनी होती है तो अव्यत पूर्वक्षण में क्या होता है तो प्राणियों के कर्म अविद्या के अंदर एक प्राणियों के कर्म फल उपयोगी जो सामग्री रूप जगत है तदाकर सृज्यमान सृज्य श्रिज्य शब्द से लेना वो जगत कर्मफल में उपयोगी प्राणियों के कर्मफल में उपयोगी जगत के आकार की वृत्ति प्राणियों के कर्म से ही और कौन से कर्म जो फलोन्मुख हुए हैं प्राणियों को फल देने के लिए उन्मुख हुए कर्म यानि प्रारब्ध कर्म उन कर्मों के द्वारा क्या एक सृजाकार वृत्ति अविद्या में उत्पन्न होती है का मतलब पहले अविद्या भी है लेकिन वो अविद्या अध्यस्त है किस में परमात्मा में इसलिए परमात्मा से अलग नहीं है अध्यस्त होने से ये आगे कहेंगे तो तस्याम आत्मचैतन्यम प्रतिबिंबते तस्याम यानी अविद्यावृत्तो जो प्राणियों प्राणियों के फलोन्मुख हुए कर्म हैं उनके द्वारा बनी हुई अविद्यावृत्ति है उसमें अविद्या के अधिष्ठानभूत चैतन्य आत्मचैतन्य की चैतन्य प्रतिबिंबित होता है उसका प्रतिबिंब पड़ता है और तदेव ई और उस प्रतिबिंब का ही नाम ईक्षण है प्राणी कर्मों के अधीन जो सृष्टि से पहले एक अविद्या की वृत्ति हुई सृज्याकार यानी कार्या जिनको उत्पन्न करना है उस जगत के आकार की एक वृत्ति बनी और उस वृत्ति में प्रतिफलित कहो प्रतिबिंबित कहो जो चैतन्य है उस चैतन्य को कहा गया ईक्षण तो तदेव ईक्षण तो वो जो ईक्षण है अविद्या वृत्तिस्थ प्रतिबिंबात्मक इसे कहा गया आदि कार्य प्रथम कार्य तो तच्च आदि कार्यवात तो यही इस कल्प का प्रथम कार्य होने से आकाश आदि तो उस ई क्षण के बाद है ईक्षण पूर्वक आकाश आदि की सृष्टि हुई है ना इसलिए ईक्षण को माना जाएगा प्रथम कार्य आदि कार्य का है और इसलिए क्या होगा कहते स्व पर निर्वाह इति न तथापि ईक्षणांतर अपेक्षा तो ये प्रथम कार्य होने से इसे माना जाएगा स्व पर निर्वाहक स्व से लेना ईक्षण रूप कार्य पर लेना फिर आकाश आदि जगत रूप कार्य इन दोनों का भी निर्वाहक व ईक्षण है ईक्षण स्वयं कार्य होने से जैसे आकाश आदि कार्य हैं, तो उसके कर्ता में चेतनत्व की सिद्धि के लिए ईक्षण यहाँ पर बताया जा रहा है। ऐसे ईक्षण का कर्ता जो है वो भी चेतन है इसको दिखाने के लिए ईक्षण स्वयं एक कार्य होने से उस कार्य का हेतुभूत एक दूसरा ईक्षण होना चाहिए नहीं ईक्षण विषय ई ईक्शन तो जो हुआ वह सृजमान आकाश आदि विषयक है इनका विषय तो आकाश आदि जगत होगा इस ईक्शण का लेकिन ये ईक्शण स्वयं भी कार्य है उसका कारणभूत ईक्शण कौन है ये ईक्शण तो आकाश आदि जगत का कारण बनेगा और आकाश आदि के कारणभूत एक क्षण का भी कर्ता कारण जो है कारणभूत एक क्षण अलग बताना पड़ेगा और यदि उसको भी अलग अपेक्षा होगी तो फिर वो जो तीसरा ईक्शन होगा दूसरे दूसरा इक्शन भी तो कार्य है प्रथम ईक्शन का कारण है और वो भी कार्य होने से उसका भी कोई ना कोई इक्शन करता मानना पड़ेगा तीसरा ईक्शण फिर उसका भी कारणभूत चौथा एक ऐसा करते करते अनवस्था दोष हो जाएगा इस अनावस्था दोष को टालने के लिए माना जाता है कि सृज्यमान आकाश आदि कार्यो का कारणभूत जो ईक्शण है वही प्रथम कार्य है उससे पहले कोई कार्य नहीं है तो वो फिर बिना ईक्षण रूप कारण की हो जाएगा तो कहा कि वो स्वयं अपना ही कारण है और आकाश आदि के प्रति भी कारण बनता स्व निर्वाहक भी वही है और पर निर्वाहक भी वही है अविद्या का ही नाम है अविद्या अव्याकृत को ही बताया जा रहा है अविद्या शब्द से माया अविद्या अव्याकृत तमह ये अव्यक्त पर्यावक शब्द है प्रकृति तो ये तस्याम आत्मचैतन्यम प्रतिबिंबते तदेव ईक्षणम और ओ जो अविद्यावृत्ति में प्रतिबिंबित चैतन्य है उसी का नाम ई क्षण है और इसे आदि कार्य कहा जाएगा उसमें एक धर्म रहेगा आदि कार्यत्व यानी प्रथम कार्यत्व और प्रथम कार्यत्व ये हेतु है कि इसमें स्वपर निर्वाहकत्व में ये प्रथम कार्य होने से स्व का भी निर्वाहक है और पर का भी निर्वाहक है इसलिए नौ नंबर टिप्पणी में टिप्पणी कार स्व पर निर्वाहक का अर्थ कर दिया स्व पर कम इति स्व विषयकत्व सती स्वातिरिक्त सृज विषय कम इत्य स्व पर निर्वाहक शब्द का अर्थ निकलेगा कि अपने स्व स्विषयक सती ईक्षण स्वयं भी कार्य होने से स्वयं स्वयं विषयक भी है जो ईक्शन का, का विषय बनेगा उसे माना जाएगा एक, क्षण का कार्य ही तो ईक्शन स्वयं अपना भी विषय है इसलिए अपना ही कार्य हो जाएगा सो निर्वाहक है क्या मतलब स्व विषयक है ईक्षण का विषय भी ईक्षण ही है कि मैं स्वयं भी निष्पन्न हो जाऊं और सृजमान आकाश आदि को भी निष्पन्न करूं ये हो जाएगा ईक्षण का आकार इसलिए स्व विषयकत्व सती और स्वातिरिक्त में सो शब्द से ईक्षण को ही लेना और अतिरिक्त शब्द से सृज्य जो आकाश आदि जगत है उसको लेना तो स्वातिक्त सृज यानी आकाश आदि जगत अर्थद विषयकत्व। इसलिए वो हो जाएगा स्वयं का ही कार्य और आकाश आदि भी उसी का कार्य हो जाएगा कर्तकर्म नहीं यहां आत्माश्रय दोष आना चाहिए हाँ, तो इसलिए आत्माश्रय दोष से कहा जाता है तो आत्माश्रय दोष आएगा स्वयं ही स्वयं का कार्य बनेगा तो तो इस आत्माश्रय को वहां पर बताया जाता है जहां पर ये दूसरी भी कोई गति हो लेकिन यहां दूसरी कोई गति नहीं है इसलिए आत्मा और चेतन होने से उसमें सामर्थ्य है जैसे आदित्य स्वयं प्रकाशित होता है तो प्रकाश क्रिया का प्रकाशित जो होगा उस प्रकाश क्रिया से उसे प्रकाशन क्रिया का कर्म माना जाएगा तो वही प्रकाश क्रिया का कर्ता भी हो जाएगा तो कर्म तो भी उसी में है कर्तृत्व तो भी उसी में है वहां कर्मत्व का केवल अध्यारोप है ऐसे ही यहां पर ईक्षण में सो स्विशेकत्व का अध्यारोप है अनावस्था दोष को टालने के लिए तो जहां पर दोष को स्वीकार किए बिना अर्थ न निकलता हो वहां पर फिर देखा जाता है कि कौन सा दोष कम से कम हो छोटा से अल्प दोष स्वीकार करके यदि वाक्यार्थ निष्पन्न होता हो तो उसे स्वीकार करते हैं तो अनावस्था दोष की अपेक्षा ये जो स्व विषयकत्व दोष है आत्माश्रयत्व तो को स्व विषयकत्व तो को न्यून दोष है उसे स्वीकार करके वाक्यर्थ निकल जाता है और ऐसा सब को स्वीकार करना पड़ता है जो सर्वसम्मत है उसे माना जाता है कि अदोषी निर्दोषी तो ऐसा सब सभी को मानना पड़ता है नहीं तो अनोसा दोष आएगा ये आगे कह रहे हैं कि तत् स्वपर पर इति न तथापि ईक्षणातर अपेक्षा ईक्षणातर अपेक्षा नहीं होगी का मतलब अनावस्था दोष नहीं होगा और ये सर्वैरअपी प्रथम कार्ये अनावस्था परिहारा एवं एवं एष्टव्यम तो अनावस्था दोष को हटाने के लिए सबको प्रथम कार्य जो होगा इक्षण उसमें स्वनिर्वाहकत्व भी मानना पड़ेगा इसलिए सर्वसम्मत होगा तो वो अपरिहार्य दोष माना जाता है अवश्यम भावी माना जाता है फिर वो दोष दोष नहीं माना जाता <coughs> आगे हैं ये केचित शब्द से ग्राह्य जो वेदांती विशेष है उनका मत बता दिया गया अब अपरेतु इत्यादि से दूसरे वेदांती विशेष का मत बताया जा रहा है कि अपरेतु तथा अपरेतु प्राणी कर्मवशात सृष्टि काले अभिव्यक्ति उन्मुखी भूत अनभिव्यक्त नाम रूप अविन्नम सत्स्वरूपचतन्यन्मुख्यू चित्क, का कर्ता यहां पर अपर्य है तो अपर्य पूर्व से विशेष से विलक्षण दूसरे वेदांति विशेष वे ये जो शंका हुई थी उसका समाधान इस प्रकार करते हैं कि स्वाभाविक नित्य चैतन्य से काचित का ये क्षण कैसे उपपन्न होगा ये शंका है ना इस शंका का समाधान इस प्रकार करते हैं दूसरे लोग कि प्राणी कर्म वशात तो, तो प्राणियों का जो कर्म है पूर्वकल्पीय प्राणी जो मुक्त नहीं हो पाए थे जो जो पूर्वकल्प में ब्रह्मा जी के साथ मुक्त नहीं हो पाए ऐसे जितने भी प्राणी हैं उनके अंदर जन्म का हेतुभूत अविद्या काम कर्म रहेगा और वो प्राणी भी प्रलय काल में विद्यमान है वो कहाँ पर है अव्यक्त नाम रूप शब्दित जो अभ्याकृत है उसमें संस्कारात्मना विद्यमान है न इसलिए ये कहा जाता है प्रकृति संस्कारों का पुंज है जितने जीव हैं है पूर्वकल्पीय है। वे सब के सब अज्ञानी जितने भी थे वे संस्कार संस्कारात्मना अविद्या में स्थित है अविद्यान प्रकृति और वो जीव अपने अपने अज्ञान यानी अध्यास और कर्म जिन कर्मों का अनेकों जन्मों से अनुष्ठान करते आ रहे हैं लेकिन फल नहीं भोगा है ऐसे संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म ये दोनों भी संस्कारात्मना उस संस्कार रूप से विद्यमान जीवों में रहेंगे अध्यास भी रहेगा संस्कारात्मना और संस्कारात्मना ही कामनाएं भी रहेगी सबकी और ये जब तक प्रलय काल है तब तक सुप्त अवस्था में रहते हैं और जैसे ही दूसरी सृष्टि का दूसरे स्वर्ग का कल्प का उत्पत्ति समय आता है उस समय फिर ये प्राणियों का जो कर्म है प्रारब्ध कर्म वह फलोन्मुख होता है तो इसलिए कहते हैं कि प्राणी कर्म वशात तो प्रारब्ध कर्म जब फलोन्मुख हुआ तो सृष्टि काले अभिव्यक्ति उन्मुखी भूत तो उस समय फिर वो कर्म सृष्टि के अभिमुख कर देता है किसको ब्रह्म को उस अविद्या के अधिष्ठानभूत ब्रह्म को कहो या ब्रह्म में कल्पित अविद्या को कहो सृष्टि के अभिमुख कर देता है सृष्टि काले कालेमुख अभिव्यक्ति उन्मुखी भूत अभिव्यक्ति का अर्थ है उत्पत्ति सृष्टि तो सृष्टि के अभिमुख हुआ का मतलब सृष्टि के लिए प्रवृत्त हुआ जो अनभिव्यक्त नाम रूप अवचिन्न सतस्वरूप है चैतन्य सत्स्वरूप चैतन्य की उपाधि है अभिव्यक्त नाम रूप और उस उसके अवच्छिन्न यानी युक्त विशिष्ट कहो या उपहित कहो अवचिन्न शब्द के दोनों अर्थ निकलते हैं विशिष्ट भी और उपहित भी तो सृष्टि के अभिमुखी भूत अनभिव्यक्त नाम रूप शब्द का अर्थ निकलेगा अव्याकृत यानी मूल प्रकृति अव्यक्त कहो अव्याकृत कहो और उस अव्याकृत से अवचिन्न अव्याकृत से अवचिन्न का अर्थ हो जाएगा अव्याकृत का अधिष्ठानभूत, चैतन्य अव्याकृत को स्वसन्निधि मात्र से प्रेरित करता है जगत सर्जन के लिए तो स्वसन्निधि मात्र से प्रेरक बनना ही उसका सृष्टि के अभिमुख होना है अभिव्यक्ति से अभिव्यक्ति से आ, की ओर उन्मुख होना है तो अवचिन्नम सत स्वरूप चैतन्यम, तो चैतन्यूप चैतन्यम ऐसा लगाना अवचिन्न होकर के स्वरूप चैतन्य ही अभिव्यक्ति के उन्मुखीभूत हुआ ऐसा माना जाता उन्मुखीभूत हुई यद्यपि उपाधि और उस सृष्टि के अभिमुख हुई उपाधि से युक्त चैतन्य को माना गया क्या चैतन्यम औुख्य चैतन्य औन्मुख्य काचितकदाचित ईक्षण इति उस चैतन्य को ही हुई अभिमुख हुई कारण उपाधि से युक्त चैतन्य को ही माना गया कादाचित का चैतन्य तो वहां पर अवचिन्न हो जाएगा उपहित ये ध्यान में आया कि अभिव्यक्ति के उन्मुख हुआ अव्याकृत और उस अव्याकृत उपाधि से अवचिन्न यानी उपहित जो नित्य चैतन्य स्वरूभूत चैतन्य उसी को कादाचित्क चैतन्य कहा गया ईक्षण कहा गया क्यों तो इसमें पंचमंत्र हेतु है औन्मुख्य तो जो उपाधि का सृष्टि के उन्मुख होना है वह नित्य नहीं है जब गुणत्रय की साम्य अवस्था रहेगी प्रलय काल रहेगा उस समय वो सृष्टि उन्मुख नहीं है उत्पत्ति के समय ही सृष्टि उन्मुख रहेगी इसलिए उपाधि जब सृष्टि उन्मुख होगी तो वास्तविक जो नित्य चैतन्य है स्वरूपभूत वही काराचित का क्षण कहलाएगा स्वरूप चैतन्य का ही नाम ई क्षण होगा और उसमें भी तो कैसे आया अनित्व तो कैसे आया तो उपाधि का सृष्टि उन्मुख होना कादाचित्त होने से ऐसा समाधान कुछ लोग करते हैं अपरे आहू इति अपरे आहू ये हुआ दूसरे लोग कहते हैं अन्य इत्यादि से अब ये तीसरा मत हुआ न दूसरे का हो गया ये सब वेदांती विशेष है अलग अलग वेदांत में भी कई एक प्रक्रियाएं हैं ना पहला प्रतिबिंबवाद के अनुसार समाधान हुआ दूसरा अवच्छेदवाद के अनुसार समाधान हुआ अब ये कहते हैं कि अन्य तू ई क्षण वाक्य कारण अ चैतन्य अच्तन्य व्यावृत्तिपरवादक्षण तात्पर्याभा न तत्र भूयान आग्रह कर्तव्य इत्याहु तो इति आहु अन्यू करना कहते हैं यहां पर जो स ईक्षत वाक्य है और अन्य उपनिषदों में आए हुए जो अन्य अन्य ईक्शण वाक्य तदिक्षत इत्यादि इन इक्षण वाक्यों का तात्पर्य इक्षण का अस्तित्व बताने में नहीं है इक्षण कैसे हुआ वो इक्षण का कारण कैसे है क्या है वो तो कारण उसका भी एक दूसरा कारण मानेंगे ईक्षण तो अनवस्था दोष आएगा और नहीं तो उसको स्व निर्वाह भी पर निर्वाह भी मानेंगे ये सब विचार करने का अर्थ हुआ विचारणीय विषय ईक्षण को बनाना लेकिन ई वाक्य का तात्पर्य तो ई को बताना नहीं है वो ईक्षण वाक्य का तो वाच्यार्थ है इक्षत है और तात्पर्य अर्थ कुछ और है वाचार्थ से अलग तात्पर्य अर्थ होता है और सभी उपनिषदों में आए हुए इक्षन वाक्यों का तात्पर्य क्या है ये बताने में है कि कारण में जड़ो तो नहीं है सांख्यवाद के अनुसार प्रधान स्वत ही करता है ना जगत रूप से स्वयं ही परिणत होता है उसे चैतन्य के प्रेरणा की कोई आवश्यकता नहीं है चैतन्य अनधिष्ठित प्रधान ही मददाधिकार से परिणत होता है ये सांख्यों की मान्यता है उनके उस मान्यता का खंडन करने के लिए ये दिखाना है कि कारण जो है जगत का वो जड़ नहीं है प्रधान अभी तो जगत का कारण चेतन है जगत कारण कारण में जड़ का व्यावर्तन करने में अभिप्राय है तात्पर्य है ईश्वण वाक्य का हर वो अभिप्रेत अर्थ निकल आता है ईक्षण के कथन से क्योंकि ईक्षण ये चेतन का धर्म है जड़ का नहीं ये तात्पर्य निकल आता है तो जो वाचार्थ है उस पर ज्यादा आग्रह वेदांतियों को नहीं करना है ईक्षण कैसी है नहीं नहीं नित्य होने से पुरुष रहेगा लेकिन वो अन्यथा सिद्ध है उसको कार्य कारण से अतीत माना है ना वो उपस्थित रहेगा नित्य होने से उसे हटाया नहीं जा सकता लेकिन कार्य के निष्पत्ति में उसकी कोई भूमिका नहीं है तटस्थ है वो ऐसा सांख्यों का कथन है और वेदांतियों का कथन है कि चेतन जो है सो स्वसन्निधि मात्र से जड़ प्रकृति का प्रवर्तक बन जाता अपनी उपाधि का इसलिए उसे तटस्थ नहीं कहा जाता मास्टरमाइंड कहा जाता है यानी जगत बनाने वाला इसलिए तो चेतन हो जाता है योजना है चेतन की उसको कार्यान्वित करती है प्रकृति ये मानना पड़ेगा ये दोनों में अंतर है और योजना बनाता ना कुछ करता कोई प्रेरणा ही नहीं देता बनाती है अपने ढंग से प्रकृति और उससे होने वाले सुख दुख का फल भोगता है ये करेगी प्रकृति तो अन्य तूक्षण वाक्य वाक्यस्य कारणस्य अचेतन्य व्यावृत्ति पर तो ईक्षण वाक्य जो है कारण में अचेतन्य यानि जड़ जड़त्व की व्यावृत्ति परक होने से ईक्षणे तात्पर्य अभाव तो ई क्षण तात्पर्य का विषय ही नहीं है इसलिए जो ईक्षण वाक्य का तात्पर्य विषय नहीं है ई क्षण उसमें बहुत आग्रह करने की जरूरत नहीं है कि उसकी उत्पत्ति कैसे होगी न तत्र भूयान आग्रह कर्तव्य भूयान यानी अधिक अत्यधिक आग्रह ईक्षण वाक्य के वाच्यार्थभूत ई क्षण की उपपत्ति कैसे होगी इस विषय में नहीं करना चाहिए ऐसा दूसरे लोग समाधान करते हैं अब सईक्षत यहां तक के भाष्य की चर्चा हो गई अब भाष्कर भगवान लोकानुसृजा इति ये जो मूल का वाक्य है ईक्षण के विषय को बताने वाला उसकी व्याख्या करते हैं उसकी व्याख्या के लिए भाष्कर भगवान प्रयोग कर एक प्रश्न उपस्थित करते हैं अवतरण के रूप में कि के न अभिप्रायण तो के अभिप्रायेन अभिप्राय नीक्षण कर्ता ने ईक्षण किस अभिप्राय से किया यानी ई का विषय क्या रहा किस विषय ई क्षण है तो ईक्षण का विषय बताया जा रहा है लोकानु सृजा इति इस मूल में वाक्य के द्वारा इस वाक्य के द्वारा मूल में ईक्शण का अभिप्राय बताया गया विषय बताया गया अभिप्रेत विषय तो लोकान शब्द का अर्थ करते भाष्य में भाषकर भगवान की अंब प्रभृति दूसरे मंत्र में सृजन के विषयभूत तो लोगों को बताया जाएगा अम्भो मरीचीर मरम आपो अम्भ अदो अम्भ और परे नदीवम इत्यादि वाक्य के द्वारा ये मरीचादी अंबादि लोग बताए जाएंगे और इन लोकों को माना जाएगा ईक्षण का विषय इन लोकों के सर्जन विषयक ईक्षण है इस अभिप्राय से लोकांकार्थ कर दिया अम्ब प्रभृति प्राणी कर्म फलोप स्थान भूतान ये लोकों की ही विशेषता बताई जा रही है तो अंब प्रभृति लोक कैसे हैं प्रभृति शब्द का अर्थ होता है आदि तो अंभ प्रभृति यानी अंब आदि लोग अंब आदि लोक का सर्जन आ, करने का ईक्षण किया ये अंब आदि लोक कैसे हैं तो कहते हैं प्राणी कर्म फलोप स्थान भूत है ये लोक तो इन इन लोक निवासी प्राणियों के जो प्रारब्ध कर्म उन प्रारब्ध कर्मों का जो फल है फलोपभोग है यानी फल है सुख दुख और उसका अनुभव है उपभोग तो प्राणी कर्म फलोपभोग का अर्थ निकला प्राणियों के अपने अपने प्रारब्ध के फलभूत सुख दुख का अनुभव जहां रह करके प्राणी करते हैं उन्हें कहा जाएगा अम्ब प्रवृत्ति लोक स्थान ये लोकान पद का अर्थ हुआ यहां तक लोकान के बाद एक पद आता है मूल में नू इस नू का अर्थ करते भाष्यकार भगवान भाष्यकर भगवान ने अर्थ नहीं किया टीका में टीकाकार ने बताया कि नू शब्दों तर्कार तो नू शब्द विर्कार है तर्क में है और इति मनसी निधाय इसे ध्यान में रख करके भगवान भाष्यकार ने कहा नू श्रीजा यानी श्रीजे अहम इति ऐसा कहा अब नू के बाद में क्रियापद आया श्रीजई श्रीजई कौन सा पुरुष है लकार लोट लकार है लेकिन यहां पर लोट लकार का जो अर्थ है वह संभव नहीं हो पा रहा है इसलिए क्या किया जा रहा है कि लो, लोट लकार का लोट लकार परिणत किया जा रहा है, लट लट में यानी लट अर्थ में लोट लकार माना जा रहा है। ये लिखते हैं टीका में टीकाकार की लोड अर्थस्य विद्यादे स्वात्मनी असंभवात लोटो लड़ लडअर्थस्व आह श्रीजे इति तो लोट का जो अर्थ होता है विद्यादि आदि शब्द से वो प्रार्थना और वो अर्हता और आपका निमंत्रण ये सब लेना कहीं एक अर्थ है ना वहां पर विधि निमंत्रण आमंत्रण प्रश्न भी और ये सब प्रार्थना तक के अर्थ विधि के हो तो क्या नाम लोट के होते हैं और ये सब के सब स्वात्मनी असंभवात तो स्वरूप में इन अर्थों की संभावना नहीं है आत्मा में इसलिए यानी आत्मा विध्यादि विषय नहीं बन सकता इसलिए लोट को लोटो लड़र तत्वम लोट को लट अर्थक समझना चाहिए तो श्रीजे इति इसी अभिप्राय से भाष्कर भगवान ने मूल में जो सृजय ये लोट लकारा अंत था उसका पर्यावाचक श्रीजय बताया लोट को लट अर्थ में माना तो श्रीजय अहम इति इस अहम पद का अन्वय उधर पूर्व के साथ जाना है के साथ ये कह रहे हैं टीकाकार कि अहम इति इति अस्य पूर्वण अन्वय तो मैं अंभ प्रवृत्ति लोकों का सर्जन करूं ऐसा ई क्षण उस परमात्मा ने किया सर शब्द से ग्राह्य स इक्षत तो शेष सो श्रीजे ऐसा ईक्षण मानना पड़ेगा कि वह मैं ई क्षण पूर्वक जगत की रचना करूं वह मैं यानी कौन तो सर्वज्ञ स्वभावो अहम सर शब्द से सर्वज्ञ स्वभाव को लेना तो सर्वज्ञ स्वभावो अहम् लोकान इति सर्वज्ञस्वभात ऐसा ईक्षण किया अब एवं ईक्षित्वा आलोच्य इत्यादि वाक्य आ रहा है भाष्य में इसकी अवतरण टीका है इनकी चर्चा हम लोग करते हैं कल